पाल में नौटंकी का खेल होगा बच्चे बूढ़े जवान सब खेल देखने आए सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो बाबू बाबू ये क्या कह रहा था अरे कुछ नहीं तेरे मतलब की बात नहीं थी हु? चल चावल का ये कनस्तर उठवा मैं सर पर रखता हूं अच्छा बाबू उठवा ध्यान से शाबाश हां ये, आ, आ, ये, ये आ, अब ठीक है आ, और ये सामान का थैला तू उठा ले उठा लेगा ना अरे भारी तो नहीं है नहीं बाबू ज्यादा भारी नहीं है हां चला का खेल होगा बच्चे बूढ़े जवान सब खेल देखने आए सुनो सुनो सुनो अप्पापू ये तो कह रहा है बच्चे बूढ़े जवान सब आए हां कह तो रहा है तुम जाओगी ना खेल देखने अरे देखा जाएगा जल्दी चल अभी बहुत काम पड़ा है अरे बंसी आज शाम को चौपाल में जरूर आना लो तंकी का खेल होगा राम राम मास्टर जी, राम, मास्टर जी। राम राम नमस्ते नमस्ते नमस्ते मास्टर जी क्या मैं भी खेल देखने आ सकता हूं हां बेटा बच्चों के लिए तो खास तौर से हो रहा है वो खेल तुम जरूर आना हां बापू मास्टर जी कह रहे हैं हां हां सुन लिया सुन लिया अच्छा बंसी शाम को मिलेंगे जी ठीक है मास्टर जी बापू शाम को चलोगे ना खेल देखने अरे चलेंगे चलेंगे अभी तो घर चल या अभी से चौपाल में जाकर बैठ जाएगा है? चलो बापू हां <laughs> चल चलो Tu devu raksha क की गाथा कु रच के स्वाग सुनाओ जैसा सुंदर गांव हमारा ऐसी सुंदर गांव वाली आजादी के बाद सभी में parar padhai i ca O jo dir què val de servirme pari parar i cai que ha ja dirè पढ़ते बच्चे कौतुक करती नहीं नहीं केले कूदते बच्चे कौतुक करते नहीं, नहीं। राजेश जल्दी किताबें समेत चल गली डंडा खेलने चलते हैं ना गोपी परीक्षा सिर पर है मैं तो पढूंगा हम खाने की छुट्टी में ही पढ़ाई ना जाने तेरा मन इन किताबों में कैसे लग जाता है मन नहीं लगाऊंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा मेरा तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता बल्कि मेरा तो इस गांव में ही मनने लगता है मन करता है शहर को चला जाऊं Un succo d'hyan zara na aya. प्यास से प्याकुल घूमे मांगी पर ना भीगी ओ भूख प्यास से जाती हाय हाय बड़ी भूख लगी है प्राण निकले जा रहे हैं भू strength, gin if not I call this poem in forty-거든 CinqueÖ coral ten avaient es més बस तो हुआ पर गोपी कुछ सका देख दशा भूखी लड़की की मालिक Mà, जो baratant, ja, m'agudar Iè, m'hè, nat, se, tum Mèrè ho-te-l-mè, mè जला रात बारे बजे तक यहां काम है साथ रुपिये और खाना मिलेगा सदा हा, हा, मुझे मन्जूर है साब साब मुझे सब सबस्टे मन्जूर है मुझे मन्जूर है साब मुझे आपकी सब शर्ते मन्जूर है शर्त मुझे मन्जूर सब दे दो मुझे को काम पहले खाना मिल जावे तो बच जावेंगे s'apni-chak-na-chur-huyé Rhoj a'thar-e-ghant-e-mehnat d'an-man-thak-kar-chur-huyé Rhoj athar e ghant e mehnat हुए d'an-man-thak-kar-chur-huyé Rhoj a'thar-e-ghant-e-mehnat d'an-man-thak-kar-chur-huyé mahina pura गिरा हाथ से बर्तन टूटा मालिक आप ही में न रहा गिरा हाथ से बर्तन टूटा क्या किया ਤਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ 30 ਰੁਪਏ ਕਟੇ ਤੇਰੇ ਵੇ ਤਨ ਸਬ चलकर देख एक तो बर्तन तोड़ दिया और ऊपर से रोता है देखो देखो ये होटल मालिक कितना बेरहम है बच्चे से बर्तन टूट गया तो उसके पैसे काट रहा है हमें कुछ करना चाहिए होटल मालिक तुम कैसे हो तुमने अन्याय मचाया है संविधान की धारा jab is ko pura tumne besraya hai samvidhan संविधान की धारा 24 बहन जी आप ये क्या कह रही हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं समझाता हूं हमारे देश के संविधान की धारा 24 में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से कोई ऐसा काम नहीं करवाया जा सकता जो जोखिम भरा हो धारा 31 और 24 उसका भी कुछ ध्यान नहीं esa na ho, ho tal malik ho ve tumko na jeh kai जेल बहन जी आप क्या कह रही हैं हमें जेल क्यों ये मैं बताता हूं श्रम कानून में साफ लिखा है सुन रहे हो टलवाले बाल श्रमिक से इतने घंटे काम ना तू सकताले कानून के अनुसार तुम 14 साल से कम उम्र के बच्चे से एक बार में 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकते और उसके बाद 12 घंटे की छुट्टी देना जरूरी है इसके अलावा तुम रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई काम नहीं करा सकते अरे वाह ये मालिक है क्या हम मालिक हैं हो sochand ka tu vetan ya pitu are tumhe kya में सोच हमें से खुलाता और देखो बेटा तुम्हारी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है तुम अपने गाम लोट जाओ तुम्हारे माता-पिता परेशान नहीं होते होंगे कि भूल इस तरह गोपी गांव लौट गया कर के निश्चयओं निज मन में गोपी लौटा अपने गांव ठोकर खाकर संभल चुका था रुका नदी के किसी भी धाम ठोकर खाकर संभल चुका। he apunau Cha samare diu samare di sa lluia i sapuna Caau samare pe samare mia să joia li sap puna o cau samare des samare बंसी अच्छा खेल था ना हां बहुत अच्छा था और बेटा तेरे को समझ में भी आया क्यों नहीं मां सर जी सब समझ में आया शहर में क्या ऐसे लोग होते हैं अरे शहर में क्या सभी जगह होते हैं जिसके पास पैसा है शक्ति है वो अपने से कमजोर आदमी की मजबूरी का फायदा उठाता है हम्म ये तो बुरी बात है हां बहुत बुरी बात है समाज के इन दोषों को दूर करने के लिए कानून बनाए गए हैं लेकिन उन्हें लागू करने में हमें सरकार की मदद करनी चाहिए ना वो तो तभी हो सकता है ना जब लोगों को कानून का पता हो इसीलिए तो पढ़ना लिखना जरूरी है बापू लो मास्टर जी हमारा बेटा हमें पढ़ाने लगा <laughs> बाल श्रमिक अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आलेख सुरेश चंद्र गुप्ता विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार अभय भार्गव राम मेनी और यमन कौशिक संगीतकार गोकुल चंद गोस्वामी गायक हरिमोहन शर्मा रामप्रसाद राणा कामिनी श्रीवास्तव भोलाराम शर्मा किशनलाल शर्मा और तुलसीदास ध्वन्यांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम